बिनु प्रयास हनुमान उठाओ लंका द्वार राख पुन्याय का सुमरन सुने सुरगंधर्वा चढ़ मान आए न भसरवा बरसि सुमन दुंदु भी बजावही श्री रघुनाथ विमल प्रभु सब हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंगा के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं वे अनंत आपकी जय हो हे अनंत आपकी जय हो हे जगदाधार आपकी जय हो हे प्रभो आपकी जय हो।, हो हे प्रभो आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया स्तुति करि सुर सिर सिद्ध सि लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए सुत बध सुनाद सानन जबहि मूर्छित भयव पर उमित तबी मंदोदरी रुदन कर भारी बहु बहुभाति पुकारि नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहें दस कंधर पोचा देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए सभी रावण को नीच कहने लगे तब दस कंठबी समुझाए सब न स्वर रूप जगत सब देख हो विचारी तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है हृदय में विचार कर देखो तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण आप कथा शुभ पावन पर उपदेश कुशल बहु तेरे चरह हित नर न घनेसा सिरानी भयु सारा लगे भालुक पिचार्वार सुभट बोलाये दसान बोला रनसन मुख जाकर मन डोला रावण दे उनको ज्ञान का उपदेश किया वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं रात बीत गई सबेरा हुआ रिछबानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावा डोल हो सो अब ही बरु जाऊ पर आए संयुग विमुख न भलाई, निज भुज बल मैं बैर बढ़ावा उतरु जुरिप चढ़ी आवा अस कही मरुत बेगरथ साजा सकल बाजा। चले सब अतुलित बेगर थे जल के आधी चलिन असगुन अमित होनई न भोज बल गर्भ बेसाला अच्छा है वह अभी भाग जाए युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा ऐसा कहकर उसने पवन के समान देर चलने वाला रथ सजाया सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो उस समय असंख्य असगुन होने लगे पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं अति गर्व श्रव ही आयु हाथ ते भट गिरत रथ ते बाजाजही गोमागी बोलही अति घने जनुकाल दूत उलूक बोलही लचन परम भयावन अत्यंत गर्व के कारण वह सकुन असकुन का विचार नहीं करता हथियार हाथों से गिर रहे हैं योद्धा रस से गिर पड़ते हैं घोड़े हाथी सात छोड़कर चिग्घाड़ते हुए भाग जाते हैं श्यार गिद्ध, कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों ता सम्पति सगुन शुभम सपन हु भूत मोह मोहबस राम विमुख रत का जो जीवों के द्रोह में रत है मोह के वश हो रहा है राम विमुख है और कामाशक्त है उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सकुन और चित्त की शांति हो सकती है